श्री भक्त मालिका पूर्ण चंद्र घोष अब को देखने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठा घर के नियंत्रण डांट फटकार आदि का भय अचानक लुप्त तो हो जाता सहपाठियों का संग विष तुल्य लगता और निर्जन में जाकर अविराम भगवन नाम जप करने की इच्छा होती उधर ठाकुर भी उसी प्रकार पूर्ण को देखने के लिए व्याकुल रहा करते, मिलने पर विविध खाद्य पदार्थ छिपाकर उनके पास भेज देते बीच बीच में उनके लिए आंसुओं की धारा बहाते उनके ऐसे व्यवहार पर किसी के विस्मित होकर पूछने पर वे कहते पूर्ण के ऊपर इस आकर्षण को देख ही तुम लोग अबाक हो रहे हो नरेंद्र के लिए प्रारंभ में मैं जैसा व्याकुल होता था और छटपटाया करता था उसे देखने पर तुम लोग न जाने क्या करते या फिर कहते पूर्ण को एक बार देखने मात्र से ही व्याकुलता थोड़ी कम हो जाएगी कितना होशियार है मेरे प्रति बहुत आकर्षण है पूर्ण कहता है मेरा भी मन आपको देखने के लिए कैसा कैसा होता है एक दिन जब पूर्ण दक्षिणेश्वर आए तो ठाकुर उन्हें नौबत में माताजी के पास ले गए और कहा कि पूर्ण को माला तथा चंदन से भूषित करके भोजन कराया जाए माताजी ने वैसा ही किया पूर्ण ने उस घटना का वर्णन इस प्रकार किया था मुझे नौबत खाने में ले जाकर वे ठाकुर एक महिला से बोले यह पूर्ण है इसी को खिलाने की बात थी उन महिला ने ठीक मां के समान मुझे निकट बुलाया तथा आसन बिछा बैठाया फिर वे मुझे भोजन कराने लगी ठाकुर कभी बाहर जाते हैं तो फिर शीघ्रता से भीतर आकर उनसे कहते हैं अजय यह सब्जी थोड़ी और दो फिर जाते हैं और पुनः लौटकर कर भावावस्था में खड़े जाने क्या देखते हैं मेरा भोजन हो जाने पर उन्होंने उनसे मेरा हाथ मुंह धुलाने के लिए पानी डालने को कहा फिर बड़े जोर से कहा अजय सोलह आने देना उन महिला ने मेरे हाथ में एक रुपया थमा दिया उस समय मैंने सोचा था कि ये महिला संभवतः ठाकुर की कोई भक्त है। बाद में जब मैं माता जी को प्रणाम करने गया, तो तो देखा कि ये तो हमारी वही माँ है पूर्ण के न कहने पर भी हम ठाकुर के उपरोक्त वाक्य के आधार पर अनुमान कर सकते हैं कि पूर्ण उस दिन माला चंदन आदि से भूषित होकर भावमग्न हुए होंगे एक और अवसर पर ठाकुर ने पूर्ण के बारे में अपने एक अलौकिक दर्शन का उल्लेख किया था इतनी देर से भावावस्था में क्या देख रहा था जानते हो शिहर को जाने का तीन चार कोष लंबा मैदानी रास्ता है उस मैदान में मैं अकेला ही था उस वट वृक्ष के नीचे जैसा एक पंद्रह सोलह साल का बालक परमहंस दिखाई दिया था वैसा ही पुनः दिख पड़ा चार ओर आनंद का कोहरा फैला हुआ था उसी के अंदर से एक तेरह चौदह वर्ष का बालक निकल आया उसका केवल मुख ही दिखाई दे रहा था वह पूर्ण के समान था, दोनों ही दिगंबर थे फिर उस मैदान में दोनों आनंद से दौड़ने और खेलने लगे दौड़ने के पश्चात पूर्ण को प्यास लगी उसने एक गिलास से पानी पिया फिर मुझे भी देने को आया मैंने कहा भाई तेरा जूठा तो न पी सकूंगा तब वह हंसते हंसते गया और गिलास धोकर फिर एक गिलास पानी ला दिया पिता के भय के कारण पूर्ण स्वेच्छानुसार दक्षिणेश्वर नहीं जा पाते थे इसीलिए उनके आकर्षण से ठाकुर स्वयं ही कलकत्ता आ जाया करते थे इसी प्रकार एक बार वे भक्त के मकान पर पूर्ण से मिले और अपने हाथ से उन्हें खिलाया फिर पूछा मेरे बारे में तेरी क्या धारणा है बता तो अपूर्व भाव से पूर्ण का हृदय विभोर हो उठा और वे भक्तिगत कंठ से बोल उठे आप भगवान हैं, है ईश्वर हैं यह सोचकर अवाक रह जाना पड़ता है कि प्रथम परिचय के कुछ समय बाद ही पूर्ण ठाकुर को सर्वोच्च आध्यात्मिक आदर्श के रूप में कैसे ग्रहण कर सके दक्षिणेश्वर लौट कर ठाकुर ने स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर दिया अच्छा पूर्ण तो अभी बच्चा है बुद्धि भी परिपक्व नहीं हुई है बताओ तो यह बात वह भला कैसे समझ गया अवश्य ही यह पूर्व जन्म का संस्कार है इनके शुद्ध सात्विक अंतर में सत्य की छवि अपने आप ही पूर्ण प्रतिफुतित हो उठी है एक दिन बलराम मंदिर में पूर्ण को अपने पास बुलवाकर श्री कृष्ण ने पूछा स्वप्न में तूने क्या देखा पूर्ण ने उत्तर दिया जे आपको देखा बैठे हुए थे कुछ कह रहे थे उत्तर सुनकर ठाकुर आनंद प्रकट करते हुए बोले बहुत अच्छा तेरी उन्नति होगी तेरे ऊपर मेरा खिंचाव है एक रात को पूर्णचंद्र पढ़ने के कमरे में अकेले बैठे पढ़ाई कर रहे थे अचानक मास्टर आकर खिड़की के सामने खड़े हुए पूर्णचंद्र तुरंत ही बाहर निकल आए तब मास्टर ने धीमे स्वर से कहा ठाकुर श्याम पुकुर मार्ग के मोड़ पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरे साथ चलो पूर्णचंद्र कार्वालिस स्ट्रीट में निवास करते थे वहां से मास्टर के साथ चलकर वे श्याम पुकुर तथा कानवालिस स्ट्रीट के मोड़ पर आए वहां प्रतीक्षा में खड़े ठाकुर ने उन्हें आलिंगन करते हुए स्नेहार्द स्वर से कहा तेरे लिए संदेश लाया हूं तू खा ले कहकर वे पूर्ण के मुंह में अपने हाथ से संदेश देने लगे फिर वे तीनों मोहल्ले के भीतर मास्टर के घर गए ठाकुर ने वहां पर पूर्ण को साधना के बारे में बहुत से उपदेश दिए एक दूसरे दिन देवेंद्र मजुमदार द्वारा पूर्ण के लिए कुछ आम भेजते हुए ठाकुर ने कहा उसे खिलाने पर एक लाख ब्राह्मण भोजन का फल मिलेगा। एक और दिन मास्टर के साथ वार्तालाप करते समय ठाकुर ने पूछा कि दक्षिणेश्वर आने जाने के फलस्वरूप पूर्ण की कोई प्रगति हो रही है या नहीं मास्टर ने कहा वह चार पांच दिन से कह रहा है कि ईश्वर का चिंतन करते समय उनका नाम जपते समय आंखों से अश्रु निकलते हैं रोमांच आदि होता है पूर्ण की अवस्था तुम्हें कैसी दिखाई देती है भाव आदि होता है क्या मास्टर ने जब उन्हें बताया कि बाहर से तो उन्हें वैसे कोई लक्षण नहीं दिखे तो ठाकुर बोले उसका भाव तो बाहर नहीं होगा उसकी श्रेणी अलग है दूसरे सभी लक्षण अच्छे हैं पूर्ण विद्यालय से भागकर दक्षिणेश्वर जाता है और उसमें उसके प्रधान अध्यापक का समर्थन है यह बात पालकों को अविदित नहीं रही फलस्वरूप पूर्ण का विद्यालय बदल दिया गया किंतु फिर भी देखा गया कि अन्य सभी विषयों में पिता के अधीन होने पर भी ठाकुर के कलकत्ता आने के अवसर पर पूर्ण अत्यंत गुप्त रूप से उनसे मिला करते थे तथा घर में पूर्व साधना में लगे रहते थे फिर ठाकुर के के के उपरांत जब युवक भक्त बनने लगे तो यह देखकर पूर्ण के पिता के मन में भय का उदय हुआ इसके फलस्वरूप वे अपरिपक्व उम्र में ही पुत्र को विवाह बंधन में डालने का आयोजन करने लगे ठाकुर के देह त्याग के दो वर्ष बाद सोलह वर्ष की आयु में उन्हें प्राय जबरदस्ती ही गृहस्थ बनाया गया समय सरकारी नौकरी की भी व्यवस्था हो गई, सत्गुण के प्राबल्य के कारण जिनका स्थान स्वामी विवेकानंद के ठीक बाद ही निर्दिष्ट हुआ था उन्हीं के हृदय माधुर्य की अभिव्यक्ति का क्षेत्र अब इस प्रकार संकुचित हो जाते देखकर यही सोचना पड़ता है यह क्या दैवी माया है क्या यह चारों ओर विपरीत वातावरण के समक्ष की पराजय है या फिर ऐसा मान लिया जाए कि भगवत लीला के सभी अंश मानव बुद्धि के पूर्णतया परे हैं शास्त्रों के अनुशीलन से पता चलता है कि जब अवतारगण युग धर्म के स्थापनार्थ इस धराधाम पर पधारते हैं तो दो श्रेणी के नित्य सिद्ध भक्त उनका अनुसरण करते हैं प्रथम श्रेणी के भक्त उनके युग धर्म के प्रचार का व्रत ग्रहण करते हैं और दूसरी श्रेणी के भक्त केवल लीला का आस्वादन करते हैं अथवा लीला विलास में सहायक होते हैं बावलों के समान वे अपने आप में नाच गाकर चले जाते हैं पूर्ण क्या इस द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं अस्तु पूर्ण का परिवर्ती जीवन भक्तों के लिए जैसा उपाधेय है वैसे ही सत्यों के लिए शिक्षा प्रद एव आदर्श है प्रसंगकार ने सत्य ही लिखा है। घटनाक्रम से पूर्ण को पत्नी ग्रहण कर सामान्य लोगों की भांति संसार यात्रा का निर्वाह करना पड़ा था। परंतु जो लोग उनके साथ घनिष्ठता पूर्वक जुड़े हुए थे वे सभी उनके अलौकिक विश्वास ईश्वर निर्भरता साधन प्रियता तथा सभी प्रकार के आत्म त्याग के बारे में एक स्वर से समर्थन एवं साक्ष प्रदान करते हैं उनके देह त्याग का संवाद देते हुए उद्बोधन के संपादक ने भी लिखा है मन के साथ जन्म लेकर भी कर्म धर्म संयोग से जिन्हें गृहस्थी करनी पड़ती है वे कभी सांसारिक सुख प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते ईश्वर की अचिंत इच्छा से पूर्ण को ऐसा ही करना पड़ा और इसलिए इसका फल भी वैसा ही हुआ अपने संपूर्ण चित्तवृत्तियों को ईश्वर में समर्पित करते हुए निरंतर उन्हीं में अवस्थित न रह पाने के कारण मानव वे आजीवन सबके सम्मुख लज्जित तथा कुंठित बने रहते थे